आध्यात्म रामायण उत्तरकांड नवम सर्ग जे साधम ये ततस्तान राघव प्राहऋक्ष राण सर्वाने वहाँ साधम प्रयात ते दयान्व किसी कारणवश मेरे साथ तुम्हारा युद्ध होगा फिर से रघुनाथ जी ने से सब वृक्ष बानर और राक्षसों से दयापूर्वक कहा तुम सब लोग मेरी मेरे साथ चलो ततः प्रभाते रघुवंशनाथों विशाल भक्षाकंजन पुरोध संहिष्ठ आर्य याग्निहोत्राणीपुर गुरो में दूसरे दिन सवेरे ही विशाल हृदय कमलनयन भगवान राम ने पूज्य पुरोहित वशिष्ठ जी से कहा हे hey गुरु मेरे आगे अग्निहोत्र की आह्वनी यादी अग्निया जले ततो वशिष्टे चकार सर्व प्रस्थान कम कर्म छोमा क्षौरो दर्भ पवित्र पहाड़ी महाप्रयाणाय गृहित बुद्धि निष्क्रम्य रामो नगरा सिंतिगता राम तब वशिष्ठ जी ने बड़े विधि पूर्वक समस्त प्रस्थानिक कर्म किए उस समय करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमान भगवान राम रेशमी वस्त्र धारण किए कुशा की पवित्री हाथ में पहने तथा महाप्रयाण में चित्त लगाए नगर से इस प्रकार निकले जैसे श्वेत बादलों से चंद्रमा निकलता हो उनके बाई और हाथ में श्वेत कमल लिए कमल के समान विशाल नेत्र वाली लक्ष्मी जी चले पारश्वेत दक्षे ऋण कंज हस्ता श्यामा यो भूर फी दीप्यमान शस््रा श्राण धनु बाढ़ा जग्म परे वेदाश्चर्व धृत विग्रहा यजो सर्व मुनिय दिव्या माता सती प्रणवन साध्वि यज हरीम व्यातभ सोहाथ में लाल कमल अत्यन्तशालिनी श्याम वर्णा पृथ्वी चलिए भगवान के आगे संपूर्ण शास्त्र शास्त्र और उनके धनुष्बाण मूर्तिमान होकर चले इसी प्रकार समस्त वेद समस्त दिव्य मुनिजन तथा ओंकार और व्याहृतियों के सहित वेदमाता गायत्री ये सभी शरीर धारण कर श्रीहरि के साथ चले गच्छन तेवागता जनास्ते सपुत्र धारा सह बंधुवर्गही अनामृत द्वारा रामं भरतो इस प्रकार रघुनाथ जी के चलने पर अपने बंधु बांधव और स्त्री पुत्रादि के सहित समस्त पूर्जन इस प्रकार चले मानो सफल मनोरथ हो स्वर्ग के खुले द्वार को जाते हूँ फिर रनवास सेवक गण स्त्री और शत्रुघ्न के सहित भरत जी भी चले गौर जना समह सब वृद्धाजाग्र्या भर्घाच समंतोभ यु रघुनाथ तो जी को लक्ष्मी जी के सहित जाते देख बालक और वृद्धों के सहित समस्त पूर्जन तथा तो आमा और मंत्रियों के सही समस्त ब्राह्मण घर चले <coughs> सर्वे ग्र मुखा तथा प्रहिष्टा वैश्या मुख्या हरिपुंगता सुख शब्द युक्ता उनके पश्चात मुख्य मुख्य क्षत्रिय वैश्य शुद्र और अन्य अंत्य सभी लोग अति हर्ष पूर्वक चले फिर सुग्रीवादि श्रेष्ठ वानरगण स्नानादि से शुद्ध हो श्री रामचंद्र जी के जय आदि मंगलमय शब्द करते हुए चले न कचिदाचेदुख युक्त हो दीनोथवाशक्त सु आनंद रूप रुकता जयुस्तराशुभृत्य भर गई उनमें से कोई भी संसार दुख से दुखी दीन अथवा बाह्य विषयों में आसक्त नहीं था वे सभी परमानंद स्वरूप भगवान राम के अनुगामी संसार से उपराम होकर अपने पशु और नौकर चाकरों के सहित रघुनाथ जी के साथ चले गए भूतान्न दृष्टान तत्र ये न स्थावर जंगमाच साक्षात परात्मानं साक्षात्मतशक्ति जगमर्विक्ता परीशम नासीद्यानगरे तुझंतो कि तदा जाता शून्यम बघुवाखिल त्र पु ग्रामचंद्रे जो प्राणी कभी दिखलाई नहीं पड़ते थे तथा तो जितने स्थावर और जंगम जीव थे वे सभी संसार से विरक्त होकर एकमात्र परमेश्वर अनंत शक्ति साक्षात परमात्मा राम के साथ चले उस समय अयोध्या में ऐसा कोई जीव नहीं था जो भगवान राम में चित्त लगाकर उनका अनुगामी न हुआ हो महाराज रामचंद्र के कूच करते ही वह सारा नगर शून्य हो गया तथोति दूरम नगरा सुगत् दृष्ट नदीम तामनेवन ददशा हृदय नगर से बहुत दूर निकल जाने पर श्री रघुनाथ जी ने विष्णु भगवान के नेत्र से प्रकट हुई सरजो नदी देखी उसे देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें अपने विशुद्ध स्वरूप की स्मृति हो आई अत तो वे इस संपूर्ण जगत को अपने हृदय में स्थित देखने लगे अथागतस्तत्र देवास्वेष सिद्धा विमानोटि भीर पार पारम साम कम सेता रवि प्रकाशा भी जो तत्र महताम ज्योतिर्मयम त्रभो स्वय इसी समय पितामह ब्रह्मा जी तथा अन्य समस्त देवता ऋषि और सिद्धगण आए उस समय जिनमें देवगण विराजमान थे ऐसे सूर्य के समान तेजस्वी करोड़ों विमानों से अनंत पार आकाश खचाखच भर गया उनके प्रकाश से प्रज्वलित होकर वह स्वयं भी दे हो उठा इनके अतिरिक्त पुण्य लोको से आए हुए पुण्यवानों में श्रेष्ठ तथा महात्माओं में महान स्वयं प्रकाशमय दिव्य पुरुषों से भी आकाश मानो ढक गया सुगंधव कुसुमीन उपस्थित मृतंगना दे गायस विद्याधर किन्नरेशमस्तु जलम सकृष्टा परिक्राम सुगंधमय वायु चलने लगा और कुसुम समूहों की निरंतर वर्षा होने लगी तब देवताओं का अमृतंगनाद और विद्याधर तथा किन्नरों का गान होते हुए अनंत शक्ति भगवान राम ने एक बार सरयो जल का स्पर्श आचमन कर चरणों से उसकी परिक्रमा की रामम परात्मन तत्व निज मैं समी तथा सत्य उस समय ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर भगवान राम के कहने लगे हे परात्मन आप सबके स्वामी नित्य नित्यानंदमय सर्वत्र परिपूर्ण और साक्षात विष्णु भगवान हैं अपने एकमात्र ईश्वरीय तत्व को आप ही जानते हैं तथापि हे अखिलेश्वर आपने मुझ दास का निवेदन पूर्ण कर दिया तो ठीक ही है क्योंकि हे विद्वन् आप भक्त भक्तवत्सल हैं संभ्रतभिवैष्णव्यम प्रवेश देह पिपा देवान्द्वापरो वा योचते तम प्रवेशन स्व तमे दवाधिपति विष्णु जानती न ताहस नमो नमस्ते प्रतीदेव पुनर्नमस्ते हे प्रभु अब आप भाइयों सहित अपने आदि विग्रह विष्णुदेह में प्रविष्ट होकर देवताओं की रक्षा कीजिए अथवा यदि आपको कोई और शरीर प्रिय हो तो उसी में प्रवेश करके हम सबका पालन कीजिए आप ही देवाधिपति विष्णु भगवान हैं इस बात को मेरे सिवा और कोई पुरुष नहीं जानता हे देवेश आपको हजारों बार नमस्कार है आप प्रसन्न होइए आपको पुनः पुनः नमस्कार है पितामह प्राथनायास राश्य सुमहाकाश मृष्ण चक्षुंसि कभुव चक्राद चतुर्भुज तब पितामह ब्रह्मा जी की प्रार्थना से महातेजोमय भगवान राम सब देवताओं के देखते देखते उनकी दृष्टि को चुराते हुए चक्रादि आयुधों से युक्त चतुर्भुज रूप हो गए शेषो बभुवीश्वरतलभूत सौमित्र्भुत भोगधारी भभूवत दिभ्यौ कल वहांत सीता चलभवत्तुरव राणु पुष सहा शरीर के, के बभूवते जो मे लक्ष्मण जी अद्भुत फणा धारण कर भगवान की सैया रूप शेष नाग हो गए तथा तो कई कह कई पुत्र भरत और लवणांतक शत्रुघ्न दिव्य चक्र और शंख हो गए सीता जी तो पहले ही लक्ष्मी जी हो गई थी भगवान राम पुराण पुरुष विष्णु भगवान ही हैं वे भाइयों के सहित अपने पूर्व शरीर से तेजोमय दिव्य रूप वाले हो गए विष्णु सामसाद सुरेन्द्र मुख्या दिवा से सिद्धा मुनयस यहाद्या परी पर वै ग्तंतरीपूजता आनंदसप्लात पूर्णचिता बहुवीरेत मनोरथास्ते तदा विष्णुर्द्रोहिण महात्मा भक्ता मई चाक्ता फिर उन विष्णु भगवान के पास चारों ओर से इंद्राधिदेवता सिद्ध मुनि, यक्ष और ब्रह्मा आदि प्रजापति गण आकर उन परमेश्वर के स्तोत्रों द्वारा स्तुति करते हुए पूजा करने लगे और अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने से मन ही मन आनंद मग्न हो गए तब महात्मा विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा ये सब मेरे भक्त और मुझमें प्रीत रखने वाले हैं या दिव मा मनुयांतरी मेरे साथ ये सब भी स्वर्ग लोक को जाना चाहते हैं इनमें जो तिरक शरीरधारी हैं वे भी बड़े पुण्यात्मा हैं ये सब वैकुंठ के समान उत्तम लोकों को प्राप्त हो मेरे आज्ञा से तुम शीघ्र वहां इनका प्रवेश करा दो श्रुत्वा हरिर्वाक्य माता तदभावयुक्ता भगवान के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा भगवान आपकी भक्ति से युक्त ये महापुण्यशाली लोग मेरे लोक से भी ऊपर अत्यंत दृप्तिशाली और विचित्र भोगों से संपन्न सांसानिकोकों को प्राप्त हों ये चापि तेरा पवित्रनाम गृणंति मर्तालय काल्ञान वा तो वापि लोका योग हे राम और भी जो लोग मरने के समय ही आपका पवित्र नाम लेंगे अथवा जो भूल कर भी आपका भजन करेंगे वे भी योगियों को प्राप्त होने योग्य उन्हीं लोगों को जाएंगे तथोष्टा हरिराक्ष साध्या जलम त्यक्तरास्ते प्रपे धीरे नव रूपम यदन सजा ऋक्ष सुग्रीव आदित्य जब जब यह सुनकर समस्त वानर और राक्षसादि अति प्रसन्न हुए और जल स्पर्श करके शरीर छोड़ने लगे वे रिक्ष और वानर आदि जिस जिसके अंश से उत्पन्न हुए थे उस उस देवता के पूर्व रूप को ही प्राप्त हो गए वानर राजग्रीव सूर्य के वीर से उत्पन्न हुए थे अतः वे सूर्य में लीन हो गए